और शंकर जी ही क्या बनकर आ गए भगवान वेदव्यास जी के बेटा सुखदेव जी बनकर आ गए इसी प्रकार से लिखा है नारद पुराण के पूर्व भाग के अंदर श्री सुखदेव को स्वामी जी वेंकुट धाम भी गए थे भगवान के पास उस समय भगवान ने सुखदेव जी को आज्ञा करी कि हे सुख जाओ तुम्हारे पिता के पास श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्ययन कर उसका प्रचार करना आप तो कैसे टाल सकते हैं तो इस प्रकार से हमें शिक्षाएं मिलती है पुराणों से कि सुखदेव जी कौन है महादेव है और महादेव को किसने आज्ञा दी भगवान ने आज्ञा दी क्या आज्ञा दी कि भागवत कथा को दिन कर कर घर घर जाकर इसका प्रचार करना तुम्हें अपने मुख से तो ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को हम बारंबार नमस्कार करते होंगे इस प्रकार से शौनक जी ने इस कथा को स्वर्ण किया सोनक जी ने कथा सुनने के बाद सूर्जी महाराज जी से कहा हे सूर्जी महाराज जी ये बताइए कि परीक्षित महाराज जी का जन्म कैसे होगा अब जब परीक्षित महाराज जी के जन्म की बात की तो तुरंत तो परीक्षित महाराज जी का जन्म नहीं आ सकता इसके लिए जो परीक्षित महाराज जी के पूर्वज हैं कौन है पांडव तो उनका चरित्र कहे बिना परीक्षित के जन्म की कथा आ ही नहीं सकती तो आइए पांडव चरित्र में हम प्रवेश करते हैं महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ 18 दिन कितनी सेना थी 18 अठारह सेना थी तो 18 18 कितनी होती है? अठारह सेना में एक अक्षरी सेना कितनी होती है एक अक्षरी सेना में इक्कीस हजार रथ और हाथी होते होंगे, ठीक है यानी के पैंसठ होते हैं लोग हजार जो रथ है तो रथ पर एक चलाने वाला होगा और एक कौन होगा लड़ने वाला होगा और हाथी हाथी के ऊपर भी लड़ने वाला होगा एक लाख नौ हज़ार तीन सौ पचास सैनिक होते पैदल और पैंसठ हजार छः सौ दस घोड़े यानी कि घोड़े सवार सैनिक होते हैं यानी कि एक अक्षणी सेना कितनी बनती है दो लाख चालीस हजार दो एक अक्षणी सेना के सैनिक होते ही कितने दो लाख चालीस हजार दो सौ सत्तर तो अट्ठारह अक्षरी सेना में कितने लोग होंगे फिर तो लिखा है तैतालीस लाख चौबीस हजार आठ सौ साठ ये होते हैं अट्ठारह अक्षरी सेना में तो इतनी बड़ी सेना थी और अट्ठारह अक्षरी सेना के अंदर सारे मारे गए केवल दस लोग बचे तो सबसे पहले कौन थे भगवान कृष्ण दूसरे भगवान कृष्ण के सारथी दारूक जी और पांच पांडो तो कितने हो गए सात लोग हो गए अश्वर धामा आठ कृतवर्मा नौ और कृपाचार्य दस ये दस लोग बचे हैं बाकी सब मारे गए इस तरह से भीम सिंह ने अपनी गधा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी और घायल अवस्था में उसे तड़पतावा वही भूमि पर छोड़ दिया उस समय दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे जो थे अश्वत्मा अश्वत्मा को महाभारत के आदि प्रवाह के अनुसार और गर्ग संहिता के गौलुक कांड के अनुसार अश्वत्मा को महादेव का हर्ष कहा गया हैगा, जैसे की तीसरा नेत्र है ऐसे अश्वत्मा के माथे पर मणि थी अब हुआ ये कि जब अश्वत्मा आया अपने मित्र दुर्योधन को ऐसी दशा में देखा तो रोने लगा हे मेरे मित्र तू और में पले बड़े हुए विद्यासी की भोजन करते थे खेलते थे आज शत्रु ने तुम्हारी क्या दिशा कर दी दुर्योधन ने कहा कि मुझे मेरी झंझा टूटने का शोक नहीं मेरे निदानवे भाई मर गए पर पांच पांडवों में एक भी नहीं मरा तो दुर्योधन ने कहा ये बात है तो आज ही मैं पांच पांडवों के सर काट के लेकर आ जाता हूँ तो अश्वत्थामा की बात शुरू दुर्योधन ने कहा अगर तुम ऐसा करते हो तो जीवित रहा तो आधा राज्य किसका मेरा आधा राज्य तेरा और अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तो पूरा राज्य कौन भोग करेगा अश्वथामा महाभारत जीत गए थे पांडव लोग सोने जा रहे थे भगवान ने कहा सोने जा रहे हो तुमने महाभारत का युद्ध जीता है लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और तुम्हें सोने की पड़ी तो भगवान उनको लेकर चले गए अब हुआ यह कि उन पांच पांडवों के बिस्तरों पर उनके ही पांच बेटा सो गए जैसे कि सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज जी के बेटा जिनका नाम था प्रतिविंद भीम सिंह के बेटा सुतसोम, अर्जुन के बेटा शुतकर्मा नकुल के बेटा ए शता निक और सहदेव के बेटा श्रुतसेन हुए। तो ये पाँचों अपने पिताओं के बिस्तर पर सो गए और यहाँ जो है अश्वत्थामा आया अंधेरे की रात्रि थी निकाली चमचमाती हुई तलवार और पांचों बच्चों के इसने क्या किए सरों को काट दिया अभी से नहीं पता था ये बच्चे हैंगे इसे तो यही लगा कि पांडव लोग सो रहे हैंगे तो हुआ ये कि बोरियों में उन सर को भरा और लेकर चला गया अपने मित्र दुर्योधन के पास अशोक ने कहा मेरे मित्र दुर्योधन मैंने पांचों पांडवों का सर काट दिया दुर्योधन मुस्कुराने लगा कि जो काम मैं इतने वर्षों में नहीं कर सका तो एक दिन में कर दिया लाओ मेरे शत्रु भीम का सर दो अब जो भीम सिंह के बेटा थे सुत सोम उनका सर कैसा था अपने पिता की तरह था बड़ा तो जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में लिया दबाया वो सर फट गया दुर्योधन होने लगा दुर्योधन ने कहा हे मूर्ख शोधाम ये तूने क्या किया पांच पांडवों की जगह पांच बच्चों के उनके वध कर दिया अरे जितकार है तुझे जितकार है तो इस प्रकार से कहने लगा अब दुर्योधन कहता है कि यही तो पांच बच्चे थे हमारे वंश में हमें जो क्रियाक्रम कर देते हमें जल तर्पण कर देते हैं तो उन्हें हमारे वंश को ही खत्म कर दिया ये शोक करता हुआ दुर्योधन मर गया शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं सोनकालिक ऋषि दुर्योधन की जन्म कुंडली में ऐसा लिखा था कि जब इसके जीवन में हर्ष और शोक खुशी और गवाएगी ये मर जाएगा अब यह हुआ कि अश्वत्मा घबरा गया अगर ये पाँच पांडव नहीं है उनके बच्चे हैं तो अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है तो हुआ क्या अश्वधामा भगा सवेरे द्रोपति मैया आपने बच्चों को जगाने के लिए गई तो क्या देखती है कि बच्चों के धड़ है पर सर नहीं रोने लगी रोने का शब्द जब पांडवों ने सुना कृष्ण ने सुना दौड़े दौड़े आए उस समय जब अर्जुन ने अपनी पत्नी को रोते देखा और अर्जुन को पता लगा कि आस अश्वधामा को घूमते देखाएगा उस समय अर्जुन समझ गए कि किया कराए किसका काम है ये अश्वधामा का तो अर्जुन ने कहा कि हे द्रौपदी मैं तेरे आंसू नहीं पूछूंगा जब तक मैं अश्वधामा के सर को काट के नहीं लाऊंगा तो उसके सर पर खड़ियों का स्नान नहीं करना तब तक मैं अंजल नहीं लूंगा उस वक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया जब भगवान को नमस्कार किया